हमारी सभी साथियों का आज की महफिल एक अहकशा में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है दोस्तों गजलों की दुनिया में गालिब का सानी कौन होगा कोई नहीं है ना दोस्तों फिर आप उसे क्या कहेंगे जिसके एक शेर पर गालिब ने अपना सारा का सारा दीवान लुटाने की बात कह दी थी तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता दोस्तों इस शेर की कीमत आँकी नहीं जा सकती क्योंकि इसे खरीदने वाला खुद बिकने को तैयार था आपको पता न हो तो बता दू कि यह शेर उस्ताद मोमिन खां मोमिन का है दोस्तों अब बात करते हैं उस शायर की जिसने इस शेर पर अपना रंग डालकर एक रोमांटिक गाने में तब्दील कर दिया न सिर्फ इसे तब्दील किया बल्कि इस गाने में ऐसे शब्द डाले जो उससे पहले उर्दू की किसी भी गजल या नस्म में नजर नहीं आए शाह एकुबा, खुबा एवं जाने जनाना दोस्तों दरअसल ये शायर ऐसे प्रयोगों के लिए विख्यात थे दोस्तों इनके गानों में ऐसे शब्द अमूमन दिख ही जाते थे जो या तो इनके खुद के ही गड़े होते थे या फिर न के बराबर प्रचलित होते थे लेकिन फिर भी इनके गानों की प्रसिद्धि कुछ कम ना थी। इन्हें यूं ही रोमांटिक गानों का बादशाह नहीं कहा जाता दोस्तों बस इनसे यही शिकायत रही थी कि ये नामी गिरामी और किम्बंती बन चुके शायरों के शेरों को तोड़ मरोड़ अपने गानों में डालते थे जैसा कि इन्होंने मोमिन खान के शेर के साथ किया जबकि दूसरे गीतकार उन शेरों को जस का तस जब की दूसरे थे साथ ही गुलजार साहब ने सबसे ज्यादा अपने गानों में गालिब मीर जिगर एवं बुल्ले शाह की रचनाओं का इस्तेमाल किया है लेकिन उन शायरों के लिखे एक भी भी हर्फ में हेरफेर नहीं नहीं किया, इसलिए कोई श्रोता पाठक इनसे नाराज नहीं होता, लेकिन साथियों हमारे आज के शायर साहब ने यही एक गलती कर दी है इसलिए मुमकिन है कि जब भी कोई ऐसी बात उठेगी तो उंगली इनकी तरफ खुद ब खुद ही उठ जाएगी खैर छोड़िए इस बात को हमें तो अपने इस रोमांटिक शायर से बहुत कुछ सुनना है बहुत कुछ सीखना है और इनके बारे में बहुत कुछ जानना भी है तो साथियों बहुत देर से हम इस और ये के माया जाल में फंसे थे तो अब आइए इस जाल से बाहर निकलते हुए हम यह बता दे की जिनकी बात यहाँ की जा रही है वे और कोई नहीं राज कपूर साहब के चहेते जनाब हसरत जयपुरी हैं साथियों 15 अप्रैल उन्नीस को जन्मे हसरत जयपुरी का मूल नाम इकबाल हुसैन था उन्होंने जयपुर में प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद अपने दादा फिदा हुसैन से उर्दू और फारसी की तालीम हासिल की 20 वर्ष का होने तक उनका जुगाव शेर होने लगा और वे छोटी छोटी कविताएं लिखने लगे दोस्तों वर्ष 1940 में नौकरी की तलाश में हसरत जयपुरी ने मुंबई का रुख किया और आजीविका चलाने के लिए वहां बस कंडक्टर के रूप में नौकरी करने लगे इस काम के लिए उन्हें मात्र 11 रुपए प्रति माह वेतन मिला करता था इस बीच उन्होंने मुशायरा के कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया दोस्तों ऐसे ही एक मुशायरे में उन्होंने मजदूरों के बीच अपनी कविता मजदूर की लाश पढ़ी, जिससे पृथ्वीराज कपूर ने भी सुना उनकी काबिलियत से प्रभावित होकर पृथ्वीराज कपूर उन्हें पृथ्वी थिएटर ले आए और राज कपूर साहब से मिलने की सलाह दी साथियों राज कपूर ने उनकी कविता में बाजारों की नटखट रानी सुनकर अपनी दूसरी फिल्म बरसात के गीत लिखने का ऑफर दे दिया 150 रुपए माहवार पर उनकी नौकरी पक्की हो गई। साथियों इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि फिल्म बरसात से ही संगीतकार शंकर जयकिशन ने भी अपने सिने कैरियर की शुरुआत की थी दोस्तों राज कपूर के कहने पर शंकर जय ने हसरत जयपुरी को एक धुन सुनाई और उस पर उनसे गीत लिखने को कहा धुन के बोल कुछ इस प्रकार थे अंबुआ का पेड़ है वहीं मुंडेर है आजा मेरे बाल माँ काहे की देर है शंकर जयकिशन की इस धुन को सुनकर हसरत जयपुरी ने यह गीत लिखा आहा, कितना मधुर गीत गीत है साथियों वर्ष में में प्रदर्शित फिल्म बरसात में अपने इस की कामयाबी के बाद हसरत रातों रात बतौर गीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए दोस्तों इस फिल्म की कामयाबी के बाद राजकपूर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन की टीम ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया दोस्तों इनमें श्री चार चोरी चोरी अनाड़ी जिस देश में गंगा बहती है संगम तीसरी कसम दीवाना अराउंड द तो वर्ल्ड मेरा नाम जोकर कल आज और कल जैसी फिल्में शामिल हैं यह जोड़ी दोस्तों उन्नीस तक अनेक फिल्मों में साथ काम करती रही लेकिन मेरा नाम जोकर के फेल होने और जयकिशन के निधन होने के बाद राजकपूर ने इस टीम को छोड़ दिया और अपनी नई टीम आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बना ली लेकिन अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मेली में वे हसरत साहब को वापस ले आए जहां हसरत ने सुन साहिबा सुन लिखा लेकिन राज कपूर की मौत के बाद हसरत का फिल्मी सफर थमसा गया था फिर भी वे कुछ संगीतकारों के साथ काम करते रहे दोस्तों हसरत जयपुरी को दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1966 में फिल्म सूरज के गीत बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है के लिए दिया गया वर्ष 1971 में फिल्म अंदाज़ में जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत के लिए भी वे सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए दोस्तों हसरत जयपुरी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टेबल के डॉक्टरेट अवार्ड और उर्दू कॉन्फ्रेंस में जोश मल्हाबादी अवार्ड से भी सम्मानित किए गए साथियों फिल्म मेरे हुजूर में हिंदी और ब्रिज भाषा में रचित गीत जनक जनक तुरी बाजी पायलिया के लिए वे अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किए गए साथियों अपने गीतों से कई वर्षों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाला यह शायर और गीतकार 17 सितंबर 1999 को संगीत प्रेमियों को रोता और तनहा छोड़कर चला गया साथियों इन जानकारियों के बाद आज की नज्म की और रुख करें उससे पहले एक मज़ेदार बात आपसे बांटने का जी कर रहा है तो बात दरअसल ये है कि हसरत साहब ने एक गीत लिखा था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तो उस गीत की कहानी कुछ इस तरह है कि लगभग 20 साल की उम्र में उनका राधा नाम की लड़की से प्रेम हो गया था लेकिन उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करना चाहा लेकिन उसे देने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाए वह लड़की उनकी प्रेरणा बन गई और उसी को कल्पना बनाकर वे जीवन भर शायरी करते रहे बाद में राज कपूर ने उस पत्र में लिखी कविता ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न ना होना का इस्तेमाल अपनी फिल्म संगम के लिए किया नाकाम एक तरफा प्रेम क्या क्या न करवा देता है साथियों कोई हम जैसों से पूछे चलिए इसी बहाने एक शायर तो मिला हमें दोस्तों आज हसरत साहब की जिस नज्म को हम लेकर आए हैं उसे आवाजे दी है मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन यानी कि हुसैन बंधुओं ने हुसैन बंधुओं ने इस रोमांटिक सी नज्म को जिस कशिश से गाया है इसका अंदाजा बिना सुने नहीं लगाया जा सकता साथियों इसलिए आइए हम और आप डूब जाते हैं प्यार के इस सागर में और जानते हैं कि प्यार किसे कहते हैं उससे इन बन्दुओं के बारे में विस्तार से हम किसी और अंक में चर्चा करेंगे फिलहाल आपसे मुलाकात बस इतनी अगली महफिल एक कहकशा तक खुदा हाफिज साथियों नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो किसी को किसी को चार कहते नजर मुझ मुझे मिलाती हूँ तो तुम शर्मा जाती हूँ किसी को प्यार कहते हैं किसी को प्यार बाश है लेकिन निगाहें बात करती हैं सब खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं आदाए लालक ए बात करती हैं नजर ली ये दा तो उंगली को दबाती हूं इसी को प्यार कहते हैं किसी को प्यार कहीं क्या प्यार चुकता है ये ऐसा मुश्किल है खुशबू हमेशा देता रहता है तुम तो सब जानती हो फिर भी क्यों मुझको सताती हो इसी को ार कहते हैं किसी को तार कहते हैं मारे गीत गाती हूँ किसी को प्यार कहते हैं किसी को प्यार जाती हो परदे। पर में। तुम्हारे घर में जब आऊं तो जाती हो परदे। दे में। मुझे जब देख ना पाओ तो घबराती मन उठाकर इशारों से बुलाती हो किसी को प्यार कहते हैं किसी को घर कहते हैं नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम सरमार भी जाती हो किसी को प्यार कहते तो डर कहते नजर मुझसे मिलाती हूँ तो तुम शर्मा से जाती हो किसी को प्यार कहते